आप सुन रहे हैं इन्ना मैक्स ऑडियो। कभी सोचा है कि एक एक ही ही शहर में में चीज की कीमत में जमीन आसमान का फर्क कैसे हो सकता है चलिए आज बात करते मोमोज की नुक्कड़ वाले भैया के पास एक प्लेट 40-50 रुपए की मिलती है गर्मा गर्म स्वादिष्ट और वहीं से मतलब बस थोड़ी ही दूर एक फैंसी कैफे में वही मोमोज की प्लेट चार रुपए की तो सवाल ये है कि उस 200 मीटर में ऐसा क्या बदल गया कि कीमत 10 गुना हो गई? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। हमारे पास द मोमोम स्ट्रीट फूड नाम का एक विश्लेषण है जो इस साधारण से स्नैक के पीछे छिपे असाधारण अर्थशास्त्र की परतें खोलता है और ये पहेली वाकई दिलचस्प है क्योंकि इसका जवाब सिर्फ मोमोज में नहीं है ये कहानी है आ, बदलते शहरी भारत की हमारी आकांक्षाओं की और इस बात की कि हम किसी चीज की कीमत कैसे तय करते हैं आज हम देखेंगे कि कैसे एक साधारण स्ट्रीट फूड एक लग्जरी अनुभव बन जाता है और कैसे बाजार अब हमें सिर्फ खाना नहीं बल्कि कहानियां और एहसास बेच रहा है हमारे स्रोत के आंकड़े इसी तरफ इशारा करते हैं ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली बात तो यही है कीमत का ये विशाल अंतर जैसा हमने कहा सड़क पे चालीस रुपए से अस्सी और कैफे में ढाई सौ से चार सौ रूपए दिमाग में पहला सवाल तो यही आता है क्या कैफे वाले मोमोज में सोना मिलाते हैं मतलब इतना फर्क? हा, हा, सोना तो नहीं, लेकिन वे कुछ ऐसी चीजें ज़रूर मिलाते हैं जो आज के बाजार में यू you नो know, बहुत कीमती हैं। देखिए, सबसे पहले तो वो चीजें हैं जो हमें साफ दिखती है एक एयर कंडीशन जगह आरामदायक सोफे साफ सुथरे बर्तन अच्छी सर्विस बिल्कुल और शायद थोड़ी बेहतर क्वालिटी की सामग्री भी ये सब चीज़ें दुकान के किराए से लेकर कर्मचारियों की सैलरी तक लागत को बढ़ाती हैं। मैं आपकी बात समझ रही हूँ लेकिन दस गुना ये थोड़ा ज्यादा नहीं लगता चलिए मान लिया किराया ज्यादा है एसी का बिल है स्टाफ की तनख्वाह है पर क्या ये सारी चीज़ें मिलकर एक चालीस रुपए की चीज़ को चार सौ का बना सकती है क्या वाकई माहौल और एक अच्छी प्लेट की कीमत इतनी ज़्यादा हो सकती है सीधी लागत की नहीं है एक कैफे चलाने की कई छुपी हुई लागतें भी होती हैं, जैसे मार्केटिंग खर्च, कैफे में सड़क के ठेले से कहीं ज्यादा वेस्टेज होता है क्योंकि उन्हें एक बड़ा मेन्यू मेंटेन करना होता है तो यह सब मिलकर कीमत को ऊपर ले जाता है लेकिन असली खेल लागत का नहीं अनुभव का है इसे हमारे स्रोत में अनुभव आधारित मूल्य निर्धारण कहा गया है अनुभव आधारित मूल्य निर्धारण यह सुनने में भारी शब्द लगता है पर इसका मतलब शायद यह है कि ग्राहक सिर्फ पेट भरने नहीं आ रहा वो एक पूरा पैकेज खरीद रहा है बिल्कुल आपने एकदम सही बात पकड़ी सड़क का वेंडर आपको एक प्रोडक्ट बेच रहा है जो की मोमोज है हाँ, जो की मोमोज है लेकिन कैफे आपको एक सर्विस बेच रहा है जिसमें मोमोज उस सर्विस का बस एक हिस्सा है इसलिए एक ही शहर में एक ही डिश के कई प्राइस पॉइंट्स मौजूद हैं। एक ग्राहक वर्ग वो है जिसे स्वाद और सुविधा चाहिए कम दाम पर दूसरा ग्राहक वर्ग वो है जो एक सोशल आउटिंग चाहता है अच्छी तस्वीरें खींचना चाहता है और आराम से बैठकर वक्त बिताना चाहता है हाँ दोनों की जरूरतें अलग है और बाजार ने दोनों के लिए अलग अलग समाधान तैयार कर दिए है ठीक है तो पहेली का एक टुकड़ा तो मिल गया ये माहौल सुविधा और छिपी हुई लागतों के बारे में लेकिन यह पूरी कहानी नहीं लगती क्योंकि सवाल ये भी है कि कि इस इस महंगे अनुभव के के के लिए पैसे देने को तैयार कौन है हमारे स्रोत साफ कहते हैं कि इस ट्रेंड के पीछे 18 से 35 साल युवाओं तो और, और शायद सबसे अहम टुकड़ा सामने आता है जिसे हम और से अनुभवों को जीने और करने साफ अच्छा, तो मतलब महसूस करने के लिए नहीं बल्कि दुनिया को दिखाने के लिए भी है कैफे का सुंदर माहौल खाने की कलात्मक प्रेजेंटेशन ये सब उस अनुभव का हिस्सा है मुझे याद है पिछले हफ्ते मेरे एक दोस्त ने चीज बस्ट अफगानी मोमो की तस्वीर पोस्ट की थी और मैं कर रहे हैं। उनके इंटीरियर उनकी लाइटिंग उनके बर्तनों का डिजाइन सब कुछ इस बात को ध्यान में रखकर किया जाता है की वो तस्वीरों में कैसा लगेगा ये तो उनकी मार्केटिंग रणनीति का एक अहम हिस्सा हो गया बिल्कुल जब कोई ग्राहक वहाँ की तस्वीर पोस्ट करता है तो वो अनजाने में उस कैफे का प्रचार कर रहा होता है हम्म, तो जो ज्यादा कीमत ग्राहक दे रहा है उसका एक छोटा सा हिस्सा इसी मार्केटिंग में वापस जा रहा है बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है क्या यह हमेशा खुशी खुशी और अपनी मर्जी से होता है या कभी कभी यह एक तरह का सामाजिक दबाव भी है क्या लोगों को लगता है कि अगर वे अच्छी जगहों पर नहीं खा रहे हैं या सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं कर रहे हैं तो वो कूल नहीं है कहीं ये आकांक्षा से ज्यादा एक मजबूरी तो नहीं बनती जा रही एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जटिल सवाल है और इसका जवाब हाँ और ना दोनों हैं। एक तरफ तो ये सच में एक व्यक्तिगत पसंद है लोग अच्छी जगहों पर समय बिताना चाहते हैं लेकिन दूसरी तरफ फोमो यानी फेयर ऑफ मिसिंग आउट भी एक सच्चाई है जब आप अपने दोस्तों को लगातार अच्छी जगहों पर घूमते फिरते देखते हैं तो एक दबाव जरूर महसूस होता है तो हाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि इस अनुभव आधारित अर्थव्यवस्था का एक साइड इफेक्ट सामाजिक दबाव भी है वाह, तो कीमत सिर्फ मैदा और चिकन से तय नहीं हो रही बल्कि सामाजिक दबाव और इंस्टाग्राम लाइक से भी हो रही है ये तो कमाल की बात है चलिए पहली के अगले टुकड़े पर चलते हैं इस अनुभव को और खास बनाने के लिए वे सिर्फ माहौल तो नहीं बेच रहे होंगे मोमोज के साथ भी तो कुछ अलग करना पड़ता होगा बिल्कुल सिर्फ अच्छी जगह पर साधारण स्टीम्ड मोमोज परोसने से बात नहीं बनेगी यहीं पर फ्यूजन और गॉरमे का चलन शुरू होता है आप आज मेन्यू देखेंगे तो उसमें क्या क्या नहीं है चॉकलेट मोमोज पिज्जा मोमोज तंदूरी मोमोज अफगानी ग्रेवी मोमोज अनगिनत वी हाँ ये नए और अनोखे स्वाद का वादा करते हैं और इस नएपन के लिए, लिए लोग ज्यादा कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं ये ग्राहक को महसूस कराता है कि वो कुछ खास और रोमांचक आजमा रहा है जो उसे सड़क के ठेले पर नहीं मिलेगा पर क्या ये फ्यूजन का चलन हमेशा कामयाब होता है या ये सिर्फ एक मतलब नौटंकी है कहीं ऐसा तो नहीं कि इस नएपन की दौड़ में हम मोमो की असल पहचान खो दें? ये बहस का एक बड़ा मुद्दा है और सिर्फ मोमोज के लिए नहीं हर तरह के खाने के लिए कुछ फ्यूजन डिशेज बहुत अच्छी होती है जबकि कई सिर्फ एक गिमिक होती है जो थोड़े समय बाद भुला दी जाती है लेकिन बाजार के नजरिए से देखें तो ये एक बहुत कारगर रणनीति है ये रेस्टोरेंट को लगातार कुछ नया पेश करने का मौका देती है और ग्राहकों की का। एक आपने अब तो आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है प्रीमियम महसूस करने के लिए निश्चित रूप से डिलीवरी एप्स ने एक नया वर्चुअल बाजार बना दिया है इन एप्स आरोप रेस्टोरेंट सिर्फ तस्वीरों और शब्दों से अपनी पहचान बनाते हैं जब आप मेन्यू में स्टीम्ड चिकन मोमो के बजाय पान फ्राइड गोर में तो दिमाग अपने आप उसे एक ज्यादा महंगी और खास चीज मानने लगता है एग्जैक्टली exactly. ये सिर्फ शब्दों का खेल है लेकिन ये ग्राहक की कीमत चुकाने की इच्छा को सीधे तौर पर प्रभावित करता है इसका मतलब ये भी है कि अब रेस्टोरेंट को सिर्फ अच्छी लोकेशन की जरूरत नहीं है एक क्लाउड किचन जिसका कोई फिजिकल डाइनिंग स्पेस नहीं है वो भी डिलीवरी एप पर एक प्रीमियम ब्रांड बना सकता है ये तो अविश्वसनीय है मतलब एक एक से आप महंगे रेस्टोरेंट जितना चार्ज कर सकते हैं? आपने सही समझा, यही हो रहा है। क्लाउड किचन का मॉडल इसी पर आधारित है वे किराए इंटीरियर और सर्विस स्टाफ पर होने वाले भारी खर्च से बच जाते हैं और अपना पूरा ध्यान खाने की क्वालिटी पैकेजिंग और डिजिटल मार्केटिंग पर लगाते हैं एप्स ने ऊंची कीमत को एक तरह से सामान्य बनाने में एक बड़ी भूमिका निभाई है हम्म, बात तो है। जब एक ग्राहक एप खोलता है और उसे 10 अलग अलग तरह के गोमे मोमोज दिखते हैं तो उसके लिए यहाँ नॉर्मल हो जाता है कि एक स्ट्रीट फूड के लिए भी ज्यादा पैसे दिए जा सकते हैं हमने कैफे ग्राहक सोशल मीडिया और एप्स की बात की लेकिन हम इस कहानी के असली हीरो को तो भूल ही गई वो चालीस रुपए वाले मोमो बेचने वाला स्ट्रीट वेंडा इस पूरी प्रीमियम क्रांति का उस पर क्या असर हो रहा है क्या उसका धंधा खतरे में है ये एक बहुत जरूरी सवाल है पहली नजर में ऐसा लग सकता है कि कैफे और डिलीवरी एप्स स्ट्रीट वेंडर्स को खत्म कर देंगे लेकिन जमीनी हकीकत थोड़ी अलग है स्ट्रीट वेंडर का एक अपना बहुत वफादार ग्राहक वर्ग है ये वो लोग हैं जिन्हें दिखावे से ज्यादा असली तेज और किफायती स्वाद चाहिए ऑफिस जाने वाले छात्र हाँ या कोई भी जिसे जल्दी में कुछ अच्छा खाना हो वो आज भी स्ट्रीट वेंडर के पास ही जाता है तो ऐसा नहीं है कि एक बाजार दूसरे को खत्म कर रहा है बल्कि दो समानांतर बाजार बन गए हैं, जो अलग अलग जरूरतों को पूरा कर रहे हैं तो मतलब दोनों का अस्तित्व साथ साथ चल रहा है और क्या ये स्ट्रीट वेंडर्स इस नए ट्रेंड को देखकर कुछ बदल भी रहे हैं या वे वैसे ही है उनमें भी बदलाव आ रहा है कई स्ट्रीट वेंडर्स ने अब साफ सफाई पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया है वे ग्लव्स पहनते हैं बेहतर पैकेजिंग का इस्तेमाल करते हैं कुछ होशियार वेंडर्स ने तो खुद को जोमैटो और स्विगी जैसे ऐप्स पर लिस्ट भी करवा लिया है अच्छा हाँ कुछ ने अपने मेन्यू में भी छोटे मोटे बदलाव किए हैं जैसे फ्राई मोमोज या चिली मोमोज जैसी चीजें जोड़कर वे बड़े कैफे की नकल नहीं कर रहे बल्कि अपने स्तर पर इनोवेशन कर रहे हैं वे जानते हैं कि उनकी ताकत उनकी कीमत और उनका ऑथेंटिक स्वाद है और वे उसी पर टिके हुए हैं अगर इस पूरी चर्चा और पहेली के सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखें तो तस्वीर काफ़ी साफ हो जाती है मोमोज की कीमत अब सिर्फ मैदा चिकन या सब्जियों की लागत से तय नहीं हो रही ये एक जटिल समीकरण बन गया है जिसमें माहौल सोशल स्टेटस इंस्टाग्राम फ्यूजन का रोमांच और डिलीवरी एप्स की सुविधा सब कुछ शामिल है जैसा कि हमारे स्रोत में कहा गया है अनुभव आधारित मूल्य निर्धारण सामग्री की लागत पर हावी हो रहा है यह इस पूरी बातचीत का सार है ये एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव है किसी उत्पाद की कीमत अब सिर्फ उसकी असल लागत में नहीं है बल्कि उस कहानी उस ब्रांड और उस अनुभव में है जो उसके साथ जुड़ा है मोमोज इसका एक सटीक उदाहरण है कि कैसे मार्केटिंग और उपभोक्ता मनोविज्ञान का इस्तेमाल करके एक साधारण चीज को एक हमने एक प्लेट मोमोज की कीमत के सवाल से शुरू किया था और आज की अर्थव्यवस्था युवा संस्कृति टेक्नोलॉजी और इंसानी मनोविज्ञान की गहराइयों तक पहुंच गए हैं यह सफर सड़क के ठेले की सादगी से शुरू होकर एक एयर कंडीशन कैफ़े के ग्लैमर और डिलीवरी ऐप के वर्चुअल मेन्यू तक जाता है और हर कदम पर इसकी कीमत और मतलब दोनों बदल जाते हैं अंत में मोमोज़ की ये कहानी हमें आधुनिक अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है किसी चीज़ का मूल्य अब केवल बनाने वाले द्वारा तय नहीं किया जाता यह उस अनुभव और धारणा पर भी बहुत ज़्यादा निर्भर करता है जो उपभोक्ता के मन में हो और ये ट्रेंड सिर्फ़ खाने तक सीमित नहीं है ये हर जगह हो रहा है और यहीं पर हम एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है अगली बार जब किसी मेन्यू में कोई साधारण पकवान बहुत ऊंची कीमत पर दिखे तो ये सवाल पूछना दिलचस्प होगा क्या वो सिर्फ खाना बेच रहे हैं या उसके साथ कुछ और भी और उस कुछ और की असली कीमत क्या है और क्या आप उसे चुकाने के लिए तैयार हैंडियो